भाइयों और बहनों ईश्वर की कैसी कृपा है कि आज दिन है तो भी बगैर परिश्रम के आपको दो शब्द कह सकता जो मुझको कहना है वो तो मैंने लिखवा दिया है और सुशीला बेन आपको सुनाने वाली है इतना है कि दो कुछ भी आप लोग करें उसमें परिपूर्ण सत्य होना चाहिए अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरा ख्याल रख के इसको जिंदा रखा जाए तो आप बड़ी भारी गलती करने वाले मुझको जिंदा रखना दिया मारना किसी के हाथ में नहीं एक ईश्वर के ही हाथ में है उसमें मुझको तो शक नहीं है लेकिन किसी को शक होना ही नहीं चाहिए इस उपवास का मतलब तो यही है कि हमारा अंतकरण स्वच्छ हो जागृत हो अगर पूरी जागृति में हम कोई भी काम करें तो उसके लिए हमको पछताना नहीं पड़ता तो मेरी ये उम्मीद है के मुझ पर दया करके कुछ न कीजिए मैं आराम में पड़ा हूं जितना दिन काटना चाहिए इतना काट सकता हूं और न काट सका मर गया तो ईश्वर की इच्छा होगी तो मर जाऊ उसमें क्या पड़ी है? मैं जानता हूं कि काफी मिठड़ लोग दुखी है मौलाना साहब आ गए उन्होंने मुझको पूछा कि आज ही क्यों उपवास न छोड़ा जाए मैंने कहा कि ऐसा सामान मेरे पास है ही नहीं ऐसा सामान मुझको मिल जाए तो मेरा कोई हठाग्रह दूराग्रह तो है ही, ही नहीं और ऐसा कौन इंसान है कि जान बुझ कर फाका करे वो पीछे फाका मिल जाता अहिंसा का नियम तो ये है कि जो तो कुछ भी करो वो अपनी मर्यादा में होना चाहिए उसमें मूर्छा नहीं होनी चाहिए अभिमान नहीं होना चाहिए पूरी पूरी नम्रता होनी चाहिए मेरी उम्मीद है कि मैं जो आज कर रहा उसमें ये सब चीज परी न अभिमान है नम्रता है मुझको मूर्छा मुझ नहीं है ज्ञान से शुद्ध ज्ञान से मैं ये काम कर रहा हूं जो तो ईश्वर पेशा जाता है वही होने वाला है बाकी तो जो आपको सुशीला बहन सुनाने वाले हैं, उसमें से आप जो ले सकते हैं वो ले लेंगे बस